भागवत महापुराण पंचम पंचमस्कंध अथाष्टमोध्याय भरतजी का मृग के मोह में फंसकर मृग जोनि में जन्म लेना श्रीशोकुवाच एक तो महानद्याता सेको ब्रह्माक्षरमेंगृारो मुहूर्त मूदकांत उपबिवेश श्री सुखदेव जी कहते हैं एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादी अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणों का जप करते हुए तीन मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे तत्र तथा राजन हरिणी पिपाशा जलाशयाभ्यास मेह कई वो पन उसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई तया पे पीयमान उदके ताव देवा दूरे नो मृगपतेरुन्नादो लोक भयंकर उदपत अभी वो जल पी ही रही थी कि पास ही गिरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी तमुप्रुत्य मृगवधु प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षण तरा हरिभयावेश परिप्लव दृष्टि रगत त्रिषाभया सह चक्राम हरिन जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी अब जो ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा किसी के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए प्यास अभी बूझी न थी किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारीभगलित योनि निर्गत गर्भ स्रोत थी निपात उसके पेट में गर्भ था अथवा उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनिद्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया तत्प्रसवो सर्पण भय खेदातुरा स्वेला कस्यादरिया कृष्ण सारती वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात् गर्भ के गिर जाने लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी अब अपने झुंड से भी उसका विछो हो गया इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई तम त्वेण कुणकम कृपणम स्रोत सालोषमा अभिवीक्षापविदम बंधु ऋभानुकंपया राजर्षि भरत आदा मृतमातर मिथ्याश्रम पद राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से विछुड़ नदी के प्रवाह में बह रहा है इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए तस् वहाण कुड़क उच्च रे तस्तमान्याहस्य पोषण पाल नलाल नीण नुनात्मनिर्माह सहजमाहा पुरुष सर्व दवसन उस कतिपन के प्रति भरत जी की ममता उत्तरो बढ़ती ही गई वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने व्याघ्रादि से बचाने लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे कुछ दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यकृत एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए अहोबतालिनकुक कृपण ईश्वर रथ चरण पे भ्रमणरण स्वागण सुहृदंधुभ्य पिहर्जिश मोपसाद महाबेव माता पितरौ भ्रातृज्ञातीन योथिकांशोपे जाय न्यम कंचन वेद मय्यतिविश्रदसातवा मतपरायणस्य मत पोषण पालन प्रीलन लालन मनसु जो शरण्योपेक्षा दोष उन्हें ऐसा विचार रहने लगा अहो कैसे खेत की बात है इस विचार दिन मृग छोड़ने को कालचक्र के वेग ने अपने झुंड सुहिद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूं इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए नो नम श्यापीलापण सुव विधार्थे स्वार गुरुतरा अनुपेक्ष निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते इति कथानुषम आसन सेना स्थाना स्थाना स्थाना इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आ सकती बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बधा रहता था कुछ कुसुम समेत पलाश फलम उलोध न्यारिशमाणो वृकशाला वृकादिभ्यो भयमा संसमानो जदा सहरिण कुणक अवनम सहा जब उन्हें कुछ पुष्प समिधा पत्र और फल मूलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते पति पथिशोच तत्र भाव त्र तिशक्त मत प्रणय भरतह का स्कंधे नोदी एवंग उसी चाथा चाधापलाधम परमाप मार्ग में जहां तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण सवक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय थे दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता क्रियाजाम क्रिया निवर्त महान्युत्थनम अभिचक्षित स वर्षपति प्रकृष्ठ मनता थमा आशीष आशाश स्वस्ति सा इति नित्य नयित कर्मों को करते समय भी भरत बीच बीच में उठ उठकर उस उस मृग बालक को को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त शांति मिलती उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगते बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो अन्य मना नष्ट द्रवण इव कृपणम संताप कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लूट गया हो उस दिन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो कुणवश अत्यंत उत्कठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते अभी बत सब कृपण ऐको मृतहरिणी सुना सठकित मतरे मतेर कृत सुकृत विश्रंभ आत्मा प्रत्ययन तद विघयन सुजन अहो क्या कहा जाए क्या वह मात्रहीन दीन दुष्ट बहेलिए मृग सावक मुझ बहेलिएन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सतपुरुषों के समान भूल कर फिर लौट आएगा अपी छे मेणासमिश्रमोप बने सस्मा चरंतम देवगुप्तम द्रक्षा भी क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चरते देखूंगा अपी च नृकह सालाको नैक चर एक वाह ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांध कर विचरने वाले शुक्रादि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही उसे खा जाए निम्लोचती ह भगवान सकल जगत छे मोदय स्त्रात्माद्या ममृगवधुन आगछति अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौट कर नहीं आई अपि स्वेद कृत सुकृत मागत्य माम तो क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भाति भात की मृग सावकोचित मनोहर एवं दर्शनी क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा मीरित चकित चकितम गृह न लुठती अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मून कर बैठ जाता तब वह चकित चित से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था सपद्यो ऋषिकुमार आस्ते मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दातों से खींच कर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटते डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल को छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपने समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था कि अरे आचरितम तपस्तपिन्या तपस नया सविनय कृष्ण सार तनुतर शुभगा शिव तमा खर खुर पंक्ति पंक्ति भिद्रवीणा विधूरा तो रम द्रविण पदवी शोचन्तम चर्भतः कृतकौतुकर्गापर्ग काम देवजनम करोति फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अतिविनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे जो मैं अपना मृगधन लूट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूं उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है फुटोट शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस भूमि में कृष्ण मृग विचरते हैं वह अत्यंत पवित्र और यज्ञानुष्ठान के योग्य होती है अपी श्री दस भगवान रूप मृगपति भयानृत मातरम शास्त्रम बालकम शास्त्र अनुकंपया कृपण जनवत्सल परिपाति चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछड़ गया है अतः उसे अनाथ देख क्या ये दीन वसल भगवान नक्षत्र नाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं कि वात्मज विश्लेष जरम धव दहन शिखा मया फिर चुस्की शीतल किरणों से आराधित होकर कहने लगते अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप धावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है इसलिए ये अपने शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलील रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं एवं घटमान मनोरथा कुल हृदय मृगदार का भासेन स्वरब कर्मणा योगारभ तो विभ्रंसित सहयोगतापसो भगवराधनलक्षण कथमितुणक आसंग साक्षा श्रेयस प्रतिपक्षतया प्यक्तुस्त हृदया तथा मंतराय विहतारंभण से भरत तावन मृगार्भकोषण पालन प्रीलन लाल नानुषा विगणयत आत्मानी खोबिल दुरति क्रम कालकराल करालाभत आपद्यत राजन इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा अपने मृगसावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत नहीं तो जिन्होंने मार्ग में रूप अपने ही हृदय से अत्यंत दुस्त्यज उत्तरादि को भी त्याग दिया था उन्ही के अन्य जाति हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी इस प्रकार राजी भरत विघ्नों के वसीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है वह प्रबल वेगशाली कराल काल जैसे चूहे के बिल में सर्प घुस आए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया तदापी पार्श भरती नमात्मज विभानु शोचंतम अभिवीक्ष मृगा मृग एवा भी निवेश मृगेना उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला किंतु उनकी साधना पूरी थी इससे उनकी पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्व कारणम भगवदाराधन समीहा भू भ्रीषमुत्यन आह इस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे अहो कष्ट भ्रष्ट आत्मतामनुपथाद्य विमुक्त समस्त संगस् विविता पुण्यारण्य शरण सात्मत आत्म सर्व आत्मा भगवती वासदेव तनुश्रवण मनन संकृत नाराधना स्मरणादि शून्यशकलयामेन कालेन सवेशिं साषे मनतस्थ पुनर्म बुधस्यान्मृग सुत मनोपरी शुश्राव अहो बड़े खेत की बात है मैं संयमशील से भावों के मार्ग से पतित हो गया मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार के आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूत आत्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मरण और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से चित हो गया इतव निगूढ़ निर्भेद विसिज्य मृगिमातर पुनर्भगव क्षेत्रम उपशमशील मुनिगण दईम सालग्रामम पुलहस्त पुलश्रम कालंजरा प्रत्याजगा इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कलंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनि के मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्थ्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए तस्मि नपि कालम प्रत्यक्षमाण संगाच भृत उद्विघ्न आत्मसहचर वर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसान गणय मृग शरीरम तीर्थोदिज वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की, की बाढ़ देखते रहे अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंदगी के जल में डुबाए रहकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम पंचम स्कंधे भरतचरितष्टमोध्याय